श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरानंद दक्षिणेश्वर में आते जाते हरिनाथ के नरेंद्र के साथ अच्छी श्रद्धा मिश्रित मित्रता हो गई थी कई बार तो दोनों एक ही साथ पैदल या गाड़ी में दक्षिणेश्वर जाया करते थे एक दिन वराहनगर के रास्ते पैदल लौटते समय नरेंद्र नाथ ने हरिनाथ से कहा ठाकुर के बारे में कुछ कहो हरिनाथ ने उत्तर दिया और क्या कहूँ और यह कहकर उन्होंने यह श्लोक कहा असितगिरि सम श्या कज्जलम सिंधुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीतः शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा ईशपारम न यदि समुद्र जवात हो उसमें रूपी स्याही घोली जाए कल्पतरु की श्रेष्ठ शाखा से लेखनी बनाई जाए सारी पृथ्वी लिखने का कागज हो और देवी सरस्वती अनंतकाल तक निरंतर लिखती रहे तथापि हे प्रभु तुम्हारे गुणों का पार नहीं पाया जा सकता शिव स्त्रोत्र नरेंद्र नाथ भी अनेक बातें कहते रहे फिर कहा उनकी बात और क्या कहूँ मुझसे यदि पूछो तो मैं कहूँगा दे एल ओ वी ई परसानिफाइड मूर्तिमंत प्रेम है और एक दिन नरेंद्र ने उनसे कहा था हरी भाई, भगवान क्या शाक भाजी है जो इतना दाम देकर अर्थात इतना जब तब करके उन्हें खरीद लेंगे यमे तेन परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं श्री रामकृष्ण के देह त्याग के थोड़े ही दिनों बाद हरिनाथ वैराग्य के प्रबल आकर्षण से एकमात्र वस्त्र पहने और एक रजाई की खोल कंधे पर डाले घर से निकले तथा आसाम में शिलांग तक भ्रमण कर आए तदुपरांत 24 वर्ष की आयु में अठारह ईस्वी में वे वराहनगर मठ में सम्मिलित हुए तथा सन्यास ग्रहण के पश्चात स्वामी तुरियानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए सन्यास के बाद भी उनकी अपने भाइयों के प्रति प्रेम में कमी नहीं आई एक दिन उनके मझले भाई उपेंद्र नाथ ने एक मुंडित मस्तक तरुण सन्यासी को अपने समक्ष खड़ा देखा सन्यासी के नेत्र सजल थे उपेंद्रनाथ ने पहचाना कि ये हरिनाथ ही हैं। पूछा रो क्यों रहे हो यही तो तुम चाहते थे ना? उत्तर मिला आप लोगों के प्रति मैं कई तरह से ऋणे हूँ बड़े भाई ने आश्वासन देते हुए कहा सो हो बड़े भाइयों का जो कर्तव्य होता है हमने उतना ही किया है पर तुम जब गृहस्थ नहीं हुए तो तुम्हारे लिए यही पथ उत्तम है मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सिद्ध लाभ हो बस मानो मेघ शरद आकाश रवि किरणों से उद्भासित हो गया हरिनाथ के अश्रुषिप्त चेहरे पर आनंद की आभा खिल उठी नवीन सन्यासी तुरानंद वराहनगर की परिधि में ही आबद्ध होकर नहीं रह सके और परिव्राजक साधक के रूप में एक के बाद एक तीर्थों का भ्रमण करने लगे इस प्रकार अठारह ईस्वी में उन्होंने स्वामी शारदानंद आदि के साथ ऋषिकेश ने तपस्या की तथा अगले वर्ष गर्मियों में गंगोत्री आदि तीर्थों का दर्शन करने गए इस यात्रा का सविस्तार वर्णन स्वामी शारदानंद अध्याय में हो चुका है गंगोत्री से लौटकर वे अकेले ही भ्रमण करते हुए मसूरी पर्वत की तराई में स्थित राजपुर पहुंचे और वहां तपस्या में डूब गए यहां सरकार के खुफिया विभाग के एक कर्मचारी ने उनका पीछा किया तथा विविध प्रश्नों के द्वारा उन्हें तंग करने लगा इस पर हरि महाराज के असंतोष प्रकट करने पर उसने कहा क्या आप पुलिस से नहीं डरते हैं पूछ के ऊपर पांव पड़ जाने पर स्वाभिमानी सिंह जिस प्रकार विक्रम से खड़ा होकर गर्जन करने लगता है पुरुष सिंह तुरियानंद भी भी प्रकार गर्ज उठे मैं यम से भी नहीं डरता पुलिस तो किस खेत की मूली है पशुओं के परवाह न करते हुए गहन वन में विचरण करने वाले वे भला इस संसार अरण्य के क्षुद्र हिंस मानव से कैसे पराजित होंगे वस्तुतः पुलिस को ही हार मानी पड़ी वह बड़ी वह व्यक्ति बाद में उनका अनुरागी भक्त बन गया